प्रिय भाई और बहन ये 50 फोन मेमोरी कार्ड जो आपके पास है राजस्थान बेप्टी समिति के द्वारा तैयार किया गया है इस समय एक साथ अधिकतर फायदा और जानकारी पाने के लिए कुछ नियमों पर चलना जरूरी है अगर आपने कभी ईशु मसीह का नाम जाना और सुना यह नाम तो शीर्ष भाग खोले फिल्म के लिए तथा ईश् की फिल्म को अपने मोबाइल पर देखें मगदलिन फिल्म खास तौर पर बहनों के लिए है अगला भाग आपको 35 पाठों को सुनने के द्वारा शुरुआत करना है जो एक रास्ता भाग शीर्षक में है इन पाठों को एक क्रम से एक से 35 तक एक के बाद एक सुनना जरूरी है जो ज्ञान आप इन पाठों से प्राप्त करते हो वो आपके जीवन में सुधार लाएंगे लेकिन आपको सभी पाठों को सुनना जरूरी है कृपया तीन प्रकार से कोई भी ओल राजस्थान बेप्टी सोसाइटी से संपर्क करें हमारा फोन नंबर है जीरो सात सात दो आठ नौ नौ जीरो सात सात पांच ओल्ड राजस्थान बेप्टीज सोसाइटी हमारा ईमेल एड्रेस है ओल राजस्थान बेप्टीज सोसाइटी एट जी डॉट कॉम हमारा पूरा पता है ओल राजस्थान बेप्टीज सोसाइटी छह आठ जीरो हीरापत मानसरोवर जयपुर राजस्थान भारत तीन जीरो दो जीरो दो जीरो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे